संवेद्नान संवेद्नान पंक, की, पंक, पंक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल साहित्य में से जय प्रकाश भारती की कहानी बंटवारा नहीं होगा दो भाई थे। अचानक एक दिन पिता चल बसे भाइयों में बंटवारे की बात चली यह तू ले ले वह मैं ले लूं, वह मैं ले लूँगा यहाँ तू ले ले। आए दिन दोनों बैठे सूची बनाते पर ऐसी सूची न बना सके जो दोनों को ठीक लगे जैसे तैसे बंटवारे का मामला सुलझने लगा तो एक खरल पर आकर उलझ गया। पिताजी अपने लिए इस खरल में दवाइयाँ घुटवाते थे उसे, तो, उसे मैं तो मैं ही अपने पास रखूंगा। बड़े ने कहा, कहा छोटा चुनक बोला यह तो, या तो या कभी हो ही नहीं सकता दवाईया खोट खोट कर तो, तो उन्हें मैं ही मैं देता, देता था तो उनकी तो निशानी के तौर पर मैं इसे रखूंगा। बात बढ़ गई और सारा किया धरा चौपट अब पंचों से फैसला कराना तय हुआ पंच चुने गए उन्होंने सबसे पहले दोनों को घर से बाहर निकाला और दो ताले द्वार पर डाल दिए। तय हुआ बंटवारा दो दिन बाद करेंगे दोनों में से अब कोई भाई अकेला भीतर नहीं जा सकता था पर हमारे समाज में वे भी तो हैं जो द्वार से घर में नहीं घुसते रात हुई चोर दीवार लांघकर भीतर घुसे और सारा माल समेटकर गायब हो गए दो दिन बाद घर खोला गया अब बांटने को धन बचा ही नहीं था दोनों भाई खड़े खड़े हाथ मल रहे थे एक कोने में पड़ा खरल उन्हें चिढ़ा रहा था। दोनों भाइयों ने पंचों के हाथ जोड़े कहा अब बटवारा नहीं होगा हम साथ, साथ ही रहेंगे खरल के झगड़े ने धन गवा दिया मेल से रहना और प्रेम बांटना ही सुखी जीवन बिताने का सूत्र है ये थी जय प्रकाश भारती की बाल कहानी बंटवारा नहीं होगा वाचक स्वर भारती भारतीमि